मेरा जीवन मेरा जीवन कोरा कागज़ को राही रह गया मेरा जीवन कोरा कागज़ को राही रह गया जो लिखा गया मेरा जीवन मेरा जीवन को रगज को राही रे गया एक हवा का एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार। चलिए साहब तो त्योहारों का मौसम लगभग समाप्त हो गया। मगर एक त्योहार अभी हाल ही में गुजरा है जिसका जिक्र हम लोगों ने किया था हाल फिलहाल में यानी कि छठ तो साहब छठ के त्यौहार के बारे में आपको हम एक बात बता दें जो कि पिछले हफ्तों में गुजरी है उसमें ख़ास बात यह है कि जिस दिन छठ का त्यौहार का अंतिम दिन होता है यानी जिस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर के लोग अपना व्रत खोलते हैं उस दिन के बारे में कहा यह जाता है कि प्रसाद यानी जो भी जिसने छठ नहीं भी किया है वो भी प्रसाद पाने का हकदार हो जाता है अब देखिए प्रसाद के बारे में हम लोग बात करेंगे मगर हम ये बता दें कि प्रसाद पाने का हकदार होने का मतलब ये है कि उसको प्रसाद मिलना चाहिए अब वो प्रसाद मिलने के लिए वो क्या करेगा भीख मांग लेगा ना जाके exactly. कहते हैं कि कि वो प्रसाद पाकर उतना ही पुण्य मिलता है है जितना बिचारे लोगों ने इतना व्रत करके तो ये ये ये देख लीजिए भाई साहब <laughs> एक बड़ी अच्छी बात <laughs> यानी कोई बेचारा 36 घंटे व्रत करे हाँ। कोई बेचारा आप सैकड़ों हजारों मील का सफर तय करके घर पे आए पूजा पाठ करे और सारी मतलब सारी परंपराओं को निभाए और उसे एक पुण्य मिलेगा यानी मान लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ पुण्य उसे मिलता है तो वही पुण्य वो भाई साहब जो है वो जो भीख मांग के प्रसाद खाने जाते हैं उनको भी मिल जाता है जाता अब साहब ये तो हमें तो ये बात नहीं समझ में आती मगर चलिए तो हम यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि हमारी पत्नी को इस बात पर बड़ा विश्वास हो गया क्यों विश्वास हो गया इनसे किसी ने कह दिया बस साहब आपको हम ये बताएँ भाई साहब उस दिन सुबह हमें जल्दी उठाया गया और जल्दी उठा कर के हमें एक मतलब हमारे यहाँ हैदराबाद में एक तालाब है हुसैन तालाब नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा <laughs> वो झील है जिसको हुसैन सागर कहते कहते सागर है मगर है झील ही तो और, पास में। और वो भी बेहद गंदी झील है अरे? मगर खैर कोई बात नहीं तो साहब वो हमारे घर के पास है तो हमसे कहा गया साहब हमको वहाँ तक ले चलिए तो साहब हम भी मोटरसाइकिल पर बैठा कर अपनी धर्मपत्नी को वहाँ तक ले गए और है? जब उनको वहाँ ले गए तो देखा बेहद भीड़ है और उस वक्त सुबह का सात सवा सात बज रहा था यानी सूर्योदय हुए तो काफी समय हो चुका था हाँ। तो जिसका अर्थ ये हुआ कि पूजा पाठ भी खत्म हो चुका था हाँ। और लोग अपना सामान बांध के वापस जा रहे थे तो साहब हमने मोटर एक जगह किनारे खड़ी की और अपनी पत्नी से कहा जाइए साहब मांगे क्योंकि भीख मांगने का हमारा अनुभव थोड़ा कम है उनका अनुभव थोड़ा लगता है मतलब अब हम क्या कहें साहब हम कहना नहीं, नहीं, नहीं चाहते आप मत कुछ कहिए हम बता देते हैं शर्म बहुत आ रही थी संकोच बहुत हो रहा था कि कैसे मांगे क्या कहेंगे मगर उतर गए और मांग मांगा तो लोगों ने दिया सबसे हैरानी की बात कि बंधी हुई डोरी वो जो टोकरी होती बड़े साइज की उसको हम लोग डोरी कहते हैं उसमें उसमें से दौरिया दौरा, उस से खोल के जिसको क्योंकि लोगों का पैकअप ऑलमोस्ट सबका हो हो गया गया था और घर जाने की तैयारी में थे खोल के हमको प्रसाद दिया मतलब ये तो हो गया। तो गजब साहब इस प्रकार से वो पुण्य का उन्होंने अपने पास एक गठरी इकट्ठी कर ली है <laughs> वो जिस बेचारे ने वो पुण्य दिया उसकी गठरी तो जाहिर है की कम हो गई क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद ने, ने ने, मुझे मुझे धन्यवाद मैं भी सोच रहा हूं कि मुझे भी उस पुण्य में से कुछ तो हिस्सा मिला ही होगा 101 अब ये तो कोई पंडित जी कहेंगे मैं उसी बात को मान पाऊंगा अच्छा चलिए साहब तो इस प्रकार से एक मतलब क्या बोलते हैं एक सत्र त्योहारों का समाप्त हो चला अब अगले कुछ महीने हम लोग इंतज़ार करेंगे किसी नए उत्सव को मनाने के लिए तो इस बीच में कुछ बातें ऐसे ही मतलब जिसे कहते हैं कि कुछ चीज़ें दिमाग में आईं। वो दिमाग में क्यों आईं? मैं एक रेडियो प्रोग्राम सुनता हूं, उसमें उन्होंने कुछ गानों का यानी मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा मुझे फ़िल्मी गाने सुनते रहने का शौक़ है और टहलते वक्त या ख़ास तौर से कोई जब मतलब कोई ऐसा काम कर रहे हों जिसमें कि ध्यान लगाने की ज़रूरत ना हो तो उस समय गाने बजते रहें तो अच्छा ही लगता है तो उस कार्यक्रम में उन्होंने कुछ ऐसे गाने सुनाए जिसमें कि किशोर कुमार जी ने बैकग्राउंड में गाने गाए हैं जैसे मतलब जो लोग इन गानों फिल्मी गानों के बारे में ज्ञान रखते हैं वो ध्यान रख सकते हैं कि नॉर्मली किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी मुकेश यानी ये जो बड़े बड़े गायक हैं ये हमेशा हीरो के लिए गाना गाना पसंद करते हैं मतलब ये इवन साइड एक्टर्स के लिए भी गाना गाना पसंद नहीं करते हैं जैसे कहा ये जाता है कि फ़िल्म उपकार में एक गाना था कसम वादे प्यार वफा जो प्राण जी पर फिल्माया जाना था और किशोर कुमार ने उस गाने को गाने से सिर्फ़ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनको प्राण के लिए गाना उनको समझ नहीं आया तो साहब ये तो एक बात हो गई अब ये जो बैकग्राउंड में गाने गाते हैं ये भी गाए हैं किशोर कुमार जी ने तो हमारे वो प्रोग्राम के जो संचालक थे वो ऐसे गाने ढूंढ कर लाए थे खैर तो जब उन्होंने बैकग्राउंड की बात की ना तो साहब हमें ज़िंदगी के बैकग्राउंड की बात समझ में आई देखिए जिंदगी में भी एक फोरग्राउंड है और एक बैक है आप साहब देखिए फोरग्राउंड क्या होता है मेरे को लगता है जिंदगी का फोरग्राउंड है वो सारी चीजें जो कि दिखाई पड़ती हैं दिखाई पड़ती हैं मतलब यानी कि जो सबको जान सकता है जो सामने होती हैं हमारे जैसे हमारी जिंदगी के गोल्स हमारी जिंदगी की तमन्नाएं मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मेरे ज़िंदगी के जो गोल्स और जो तमन्नाएं थी या जो सपने थे वो सारे सपने मैं मतलब मैं तो जानता ही हूं और वो सारे सपने शायद जो मेरे करीब हैं वो भी जानते थे और मैं क्या पाया मतलब जो मुझे मिला जो मुझे, जो मैं जान पाया वो सब चीज़ें वो एक वो फोरग्राउंड में है यानी कि वो सबको मालूम है उन सपनों को सच करने के लिए हमने क्या किया और क्या नहीं किया यानी कि हमारे हर दिन के काम हम जो डेली जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब भी दिखाई पड़ा वो सब भी सबको दिखाई पड़ता है अब सवाल ये उठता है कि ये जो चीज़ें जो सबको दिखाई पड़ रही हैं वही तो हमारे मतलब वो तो सबके सामने रखी हुई है ना फोरग्राउंड में वही चीजें हैं अब देखिए अब आप सोचेंगे तो फिर यहां पर बैकग्राउंड में क्या है बैकग्राउंड में है मेरे हिसाब से वो चीजें जो इन सबको फोरग्राउंड में लाती है या लाती है मतलब कि मेरे मुझे जो भी मेरे वैल्यू सिस्टम जो बना हुआ है यानी जो मेरे जो मेरी आदतें हैं वो आदतें या रूटीन जो है ना वो लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि वो एक पैटर्न है और सबके अंदर पैटर्न देखने की क्षमता नहीं होती है जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ मेरी एक आदत है कि मैं सुबह उठता हूँ और सुबह उठने के साथ ही, ही पहला काम करता हूँ कि मतलब जो भी कुछ अपने तैयार होना है यानी कपड़े बदलने हैं चेंज करना है नहाना है दाढ़ी बनाना है वो सारा काम सुबह उठने के साथ करने लेता हूँ वो काम करके फिर मैं अपना दिन शुरू करता हूँ तो ये जो मेरी आदत है ये बैकग्राउंड है इसका नतीजा दिखाई क्या पड़ता है कि मैं अपना काम जिस समय भी चाहूँ सुबह उस समय से शुरू कर सकता हूँ तो मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि साहब अगर मैं आपसे मिलने सुबह आ जाऊँ लोग तो लोग घबरा घबरा जाते तो जाते हैं। हैं <laughs> क्योंकि दिखाई पढ़ने वाला एक्शन है कि मैं सुबह सात बजे किसी के घर उससे मिलने जा सकता हूं। क्योंकि को तो तैयार हो होता हूँ और तो बैकग्राउंड में है यह मेरी आदत जो सुबह उठकर तैयार हो जाने की है अच्छा फोरग्राउंड की महत्ता मेरे लिए क्या होती है फोरग्राउंड की महत्ता ये होती है कि कभी कभी मैं जो मतलब जो मेरे सपने हैं जो मेरी एम्बिशन है या जो मैं अपने लिए जो मैंने माइलस्टोन्स तय किए हैं जब वो सबको दिखाई पड़ते हैं तो मेरे लिए भी उनका एक रीइंफोर्समेंट हो जाता है यानी कि मुझे लगता है कि अब कोई मुझसे पूछेगा कि भाई साहब आप तो कहते थे कि आपको मसलन ये मैं पॉडकास्ट जो करता हूँ तो इसी के बारे में अगर मैं ये देखूं कि आ, मैं पॉडकास्ट की तैयारी नॉर्मली हफ्ते के शुरुआत से करनी चाहिए मगर मैं करता नहीं मैं पॉडकास्ट के बारे में कुछ तैयारी भी नहीं करता बोलना शुरू कर देता हूँ और उसके बाद उसी बोलते बोलते मुझे जो विचार आते जाते हैं मैं वो करता रहता हूँ मगर इसमें मेरी पत्नी जो है वो मुझे यानी सोमवार को मेरा पॉडकास्ट आता है और वो सोमवार की दोपहर से बस आप मेरे पीछे पढ़ने शुरू कर देती है कि ये बताइए कि आप अपने अगले पॉडकास्ट के लिए क्या कर रहे हैं अरे भाई मैं बताता हूँ कि नहीं भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ नहीं तो आपको कुछ करना चाहिए नहीं नहीं कम से कम आप रिकॉर्ड करने के बारे में सोचना तो शुरू कीजिए ये ना ट्वेल्थ आवर पे मतलब एकदम जब सर के ऊपर तलवार टंग गई कि बस कुछ घंटों में जाना है तब भाई साहब बैठ रहे हैं कि अच्छा हाँ चलो भाई रिकॉर्ड कर लें ये चीज़ हमको बिल्कुल नहीं अच्छी जो व्यक्ति सुबह सात बजे तक एकदम हैंडसम मैन यंग मैन बनकर तैयार होकर बैठ जाता है वो पॉडकास्ट के लिए एकदम बुढ़ापे का क्यों इंतजार करता है भाई तो साहब देखिए यही होता है कि अब आपके फोरग्राउंड में जो बातें आ जाती हैं उसके लिए आपको रीइंफोर्समेंट बाहर से भी मिलता है और अंदर से तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं वो रेडियो प्रोग्राम सुन रहा था और मेरे मन में एक सवाल उठा कि भाई ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड जो बात हो रही है ये तो हम भी सोच सकते हैं उस बारे में तो साहब ये एक बात हो गई अच्छा दूसरी बात क्या है कि जो दिखाई पड़ने वाली चीज़ें हैं उसमें होता है हमारी भूमिकाएं रोल्स जो हम प्ले करते हैं यानी कि हम अपने घर में पिता का पति का बेटे का भाई का ये रोल प्ले करते हैं दफ्तर में कर्मचारी का अधिकारी का सड़क पे किसी मतलब एक ड्राइवर का या यूं कहिए कि एक पैदल चलने वाले का ऐसा कोई रोल हर हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में एक ना एक रोल हर समय प्ले ही करता रहता है यानी कि जब हम कुछ करते हैं ना तो उसके हिसाब से हमारी पहचान बन जाती है जैसे मैं आपको बताऊं मैं कुछ छोटे बच्चों को पढ़ाता हूं तो जब मैं उन छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनके मन में जो भी प्रश्न उठते हैं मैं प्रयास करता हूं कि उन प्रश्नों के जवाब दे सकूं। यानी कि मसला मैं बच्चे को पढ़ा तो रहा हूं गणित परंतु उसके मन में अपने टीचर के व्यवहार यानी स्कूल में जो टीचर है उसके व्यवहार के प्रति कोई सवाल उठता है तो मैं प्रयास करता हूं कि अपने व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर उसके उन प्रश्नों का भी जवाब दे सकूँ तो आप बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि आपको एनसाइक्लोपीडिया जैसा जानकारी है टेस्ट देता हूँ हाँ। और उस वक्त वो मुझसे कोई सवाल पूछते है तो मेरा जवाब होता है मुझे नहीं मालूम तो साहब उन बच्चों को ये बड़ा आश्चर्य होता है कि वो व्यक्ति जो अब हर सवाल का जवाब दे सकता है वो यहाँ पर ऐसा क्यों बोल देता हाँ से? कि अब सवाल ये है कि वो बच्चे ये भूल जाते हैं हाँ, कि एक व्यक्ति एक ही समय में दो भूमिकाएं भी निभा सकता है हाँ, एक भूमिका है अध्यापन की हाँ, यानी कि जब वो पढ़ा रहा है और एक भूमिका है प्रश्न करता थी यानी जब वो टेस्ट ले रहा है एग्जामिनर हाँ, टाइप एग्जामिनर टाइप हाँ। से तो ये उनको दिखाई पड़ना चाहिए और धीरे धीरे करके बचपन से जब आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आपको समझ में भी आने लगता है मगर खैर तो मैं कहना ये चाहता था कि ये जो भूमिकाएं हैं ये दिखाई पड़ती हैं ये फोरग्राउंड में रहती हैं परंतु बैकग्राउंड में क्या रहता है बैकग्राउंड में ये रहता है कि जब बच्चे ने एक प्रश्न पूछा है तो उसकी उत्सुकता को शांत करना आपके अंदर का एक व्यक्ति है जिसने जीवन में अनुभव पाए हैं, है। वो अपने अनुभव को साझा करना चाहता है।, है और उस अनुभव को साझा करना ये बैकग्राउंड में है मगर फोरग्राउंड में क्या है कि वो ये बता रहा है कि उसने बच्चे ने सवाल किया और आपने तुरंत उसके लिए कोई जवाब देना शुरू कर दिया इसी तरह से बैकग्राउंड में है कि वो बच्चा कुछ सीखे वो कुछ सोच सोचा सोचने की तैयारी करे इसीलिए उसको आप बोलते हैं कि नहीं भाई मुझे नहीं मालूम आप सोच कर करिए और सोचना आना चाहिए उत्तर, सही उत्तर तक पहुंचने के लिए सही तरीके से सोचना आना चाहिए बिल्कुल तो सही बात है बिल्कुल सही बात तो तो ये है, जो है न, ये जो भूमिकाएं हैं ना ये दिखाई पड़ती है परंतु इन भूमिकाओं के पीछे जो हमारा सामाजिक संदर्भ होता है जो हमारा सांस्कृतिक संदर्भ होता है वो सभी वो इसके पीछे होता है हम एक बात बोले आपसे बड़ी मतलब अटपटी सी बात है आप भी कहेंगे क्या बोल रही हो बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े घर जब हम लोग कहीं जाते आते रास्ते में देखते हैं तो कहते वाह कितना सुंदर घर है और मेरे मन में क्या प्रश्न उठता है अरे भगवान इस घर की सफाई कौन करता होगा <laughs> साहब ये क्या हो गया ना? बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि दिखाई पड़ने वाली चीज तो घर है और विचार में क्या आता है बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो ये भावना है अच्छा उसके बाद क्या होता है कि एक बैकग्राउंड में हमारे पास कुछ चीज़ें जैसे अभी इन्होंने कहा ना ये घर की सफाई ये सब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं हाँ। हमारे मन के डर हैं हाँ। हमारा एक बायस है जो हमको इन सब विषयों पर सोचने पर मजबूर करता है यानी बैकग्राउंड में ये है फोरग्राउंड में है कि घर की तारीफ करना तो साहब मुझे लगता है कि ये जो फोरग्राउंड बैकग्राउंड है ना ये हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी तो चलता ही रहता है अच्छा अब इसी बात को अगर हम देखें कि हमारा जो व्यवहार दिखाई पड़ रहा है यानी कि किसी के सामने या अनजाने में भी हम जो भी कुछ कर रहे हैं हम जो बातें करते हैं कभी हमको लगता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं कभी हमको लगता है कि हम बहुत मतलब ये कहें कि थोड़ा हिचकिचाते हुए बात कर रहे हैं ये तो फोरग्राउंड में दिखाई पड़ रहा है मगर बैकग्राउंड में क्या होता है मुझे लगता है कि बैकग्राउंड में होता है हमारा माइंडसेट। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं पहली बार जब एक क्लास लेने जा रहा था वो सब्जेक्ट जो था वो मेरा बिल्कुल पढ़ा हुआ सब्जेक्ट था मार्केटिंग सब्जेक्ट पर मुझे बैंक के लिए क्लास लेनी थी तो सब मैं क्लास में जा रहा था मैंने काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा भी था कुछ स्लाइड वगैरह भी तैयार किए थे और मेरे जो साथी थे उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपके बटरफ्लाइज इन द स्टमक हैं मनिका साहब हैं बिल्कुल पेट में बहुत ही बटरफ्लाइज़ घूम रही हैं उन्होंने कहा बिल्कुल सही आप जब भी क्लास में जाएंगे चाहे आप जितना भी बढ़िया सब्जेक्ट आपका तैयारी वाला आप क्यों ना बोलने जा रहे हो आपके पेट में अगर बटरफ्लाइज हैं, तो आपका क्लास अच्छा जाएगा और अगर आपके पेट में बटरफ्लाइज नहीं हैं, तो आपका क्लास अच्छा नहीं जाएगा आ, ये बात सही है है ना हाँ। तो साहब देखिए फोरग्राउंड में है कि आप कैसे बोलते हैं आप क्या कहते हैं आप क्या करते हैं और बैकग्राउंड में क्या है आपके मन में छुपा हुआ डर यानी कि थोड़ा सा डर जो आपके मन में है ना वो आपको आगे बढ़ने के लिए या बेहतर होने के लिए मजबूर करता है हुँ. तो साहब ये एक बात है अच्छा एक बात तो ये हो गई उसके बाद सवाल आता है कि हम अपने आप से क्या सवाल करते हैं हम अपने आप से यह कहते हैं कि भाई साहब आज आप सामने क्या दिखाने जा रहे हो और हम सामने क्या दिखाने जा रहे हैं ये तय कौन करता है ये हमारे उस समय के मन स्थिति यानी हमारे बैकग्राउंड में क्या होता है यानी अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको भाई साहब इसको कोई सीरियसली मत लीजिएगा मैं ये आपसे पहले कह दू यानी कि जब आप किसी लड़की से मिलते हैं अरे यार हम आज की उम्र की बात नहीं कर रहे हैं यानी कि जब आप नौजवान होते हैं और किसी लड़की से मिलने जाते हैं तो उस वक्त आपके मन में क्या होता है आपके मन में होता है कि मुझे इम्प्रेस करना है अब ये जो इम्प्रेस करने वाली बात है तो ये तो सामने तो आपके बातें आती हैं मगर बैकग्राउंड में क्या होता है यानी कि आपके मन में क्या चल रहा है ये आप कभी कभी कोशिश करते हैं कि आपकी जुबान पर ना आने पाए यानी बैकग्राउंड में कुछ है और फोरग्राउंड में कुछ और है आप अपने टीचर से अपने बॉस से बात करने जाते हैं तो वहाँ भी तो यही होता है कि फोरग्राउंड में कुछ होता है बैकग्राउंड में कुछ होता है आप, आप में से कुछ लोगों को शायद याद होगा एक एक बहुत पुरानी फिल्म थी परिचय नाम की उस परिचय फिल्म में एक कॉन्सेप्ट था जिसको उसने कहा था थर्ड थर्ड ट्रैक तो एक एक हीरो या या पात्र है है वो कुछ सोच रहा है या कुछ बोल रहा है तो उसका साथी कहता है कि ये बताओ तुम्हारे थर्ड ट्रैक में क्या चल रहा है यानी थर्ड ट्रैक मतलब आपके मन में एक तो फर्स्ट ट्रैक होता है यानी आप अपने आर्गूमेंट देते हैं फेवर में एक होता है आप आर्गूमेंट खुद ही देते हैं अगेंस्ट में बट देर इज ए थर्ड ट्रैक आल्सो इन योर माइंड विच इज एक्चुअली द मोटिवेशन यानी कि जो वास्तव में वो है जो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है ठीक है साहब तो मैं तो आज आपसे अपने मन की बात कह रहा था जो मैं करता या सोचता हूं मैं वो आपसे बताने की कोशिश कर रहा था आप खुद सोचकर देखिए एक बार कि आप अभी क्या कर रहे हैं आपका यानी कि आप एक्टिवली क्या कर रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग आप किस चीज पर काम कर रहे हैं आप किसी चीज पर तो काम कर रहे होंगे ना हो सकता है पूजा करने पर काम कर रहे हो हो सकता है अपना स्वास्थ्य बनाने पर काम कर रहे हो हो सकता है किसी को इंप्रेस करने के लिए काम कर रहे हो मगर उस काम करने के पीछे बैकग्राउंड में क्या है आपके कौन से हैबिट्स हैं आपका कौन सा बिलीफ है आपका कौन सा सपोर्ट सिस्टम है जो आपको ये काम करने दे रहा है यानी काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है या आपको ये काम करने से रोक रहा है हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपने सपोर्ट सिस्टम की बात कही ना हाँ, लोग हाँ, कहते हैं ना कि हमारा रूटीन ऐसे हम इतने बजे ये करते हैं इतने बजे वो करते हैं इसका बैकग्राउंड क्या हुआ इसका बैकग्राउंड हुआ कि घर में बाकी जो लोग हैं वो पूरा पूरा सहयोग करते हैं मतलब वो परिस्थितियाँ बनाने की कोशिश करते हैं कि कि कि जिससे उनका वो वो वो काम चलता रहे तो क्रेडिट सिर्फ उस व्यक्ति को को नहीं जाता जाता है है है जो रूटीन फॉलो कर रहा है। तो बल्कि कि उन हाँ हाँ। फोरग्राउंड में तो ये चीज है हाँ। वो उसका कुछ करना हाँ। और बैकग्राउंड में है वो सपोर्ट सिस्टम हाँ की भाई वो देख रहा है कि बाय एवरी मिनट आपका काम तो चारों रूप से ठीक से ठीक ये, ये सिर्फ इसीलिए आपने कहा जैसे कि मुझे सुबह आठ बजे जाना होता है हाँ। और आप जो है मुझे हाँ। उस बजे जाने के हिसाब से हाँ। मेरे लिए सारी मतलब, हाँ, मतलब सुविधाएं जुटा देती हैं मतलब हमें मालूम है ना कि आठ बजे आप जा, जाके एक बार जाके अपना काम करके फिर वापस आ जाएंगे तो फिर बाकी कुछ करने के लिए आपके हाथ में भी टाइम होगा और ये ये ये ये चीज अच्छी बात बात बात है है है नो यू आर मोस्ट वेलकम तो तो हम दोनों ठीक ठीक मतलब ये बात जो आपने सपोर्ट की कही, इस पे हमको ये बार समझ में आई हाँ। तो साहब इसके साथ ही अब ये बता जल्दी से देखिए आज शुरू में तो भूल गए हाँ। अभी वो बता दें वो पिछले हफ्ते का गाना अरे यार वो जुल्फों वाला अरे रुको यार तुम ऐसे बोल दोगे तो मज़ा नहीं आएगा गाही देते हैं ये गाना हमें बहुत पसंद भी है क्या तेरी हैं क्या तेरी अह हैं पहचाना आप लोगों ने साहब देखिए हम आपको सच बताएं हमारे कुछ साथियों ने तो इसे पहचाना भी है और कुछ साथी थोड़ा सा उलझ गए हैं कोई बात नहीं तो इस हफ्ते के लिए आपके लिए ये संगीत तो इस संगीत को पहचानिए और हमें अनुमति दीजिए कि हम चलें अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे और फिर हम लोग इसी तरह की कोई ना कोई नई बातें उठाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे बिल्कुल जरूर नमस्कार नमस्कार मेरा जीवन कोरा कोरा कागज़ ही को रा उड़ते पंछी का ठिकाना उड़ते पंछी का ठिकाना मेरा न कोई जहाँ मेरा न कोई जहाँ ना डगर है ना खबर है जान